मुक्ति और उसके उपाय सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म ऐसा नहीं है कि पूर्ण शक्ति संपन्न परमेश्वर की सारी शक्ति ही इस विश्व के सृजन पालनादि में लगी हुई है उनकी अनंत शक्ति का केवल सामान्य एक अंश मात्र इस सृष्टि आदि कार्य में लगा है बचा हुआ सारा अंश शुद्ध मुक्त अनावरित अपने स्वभाव में अवस्थित है इस जगत के सृजन पालनादि में परमेश्वर का जो अंश लगा हुआ है उसी का नाम है सगुण ब्रह्म या ईश्वर गृहित मायोर्गुण सर्गादाव गुण स्वतः स्वरूपतः वे निर्गुण हैं, लेकिन सृष्टि के समय माया अर्थात सृष्टि शक्ति के साथ संयुक्त होकर महान गुण धारण करते हैं तथा जगत के अतीत रूप में मुक्त स्वभाव उनका जो बचा हुआ अंश अवस्थित है उसका नाम ही निर्गुण ब्रह्म या तुरी ब्रह्म चैतन्य है विकारावृति तथा ही स्थिति माह ईश्वर केवल सगुण रूप में विकारों के बीच में ही नहीं रहते वे निर्गुण अनावृत स्वभाव में भी अवस्थिति करते हैं न कृष्ण ब्रह्मवृत्ति ही साक्ति किन्देश भाक घट शक्तिर्यथा भूमौ स्निग्ध वर्तते पंचदशी माया नामक ब्रह्म की सृष्टि की शक्ति उसकी पूर्ण शक्ति नहीं है बल्कि केवल एक देशी है जैसे भूमि की समग्र शक्ति से घट आदि पैदा नहीं होते घट आदि पैदा करने की शक्ति केवल गीली मिट्टी में ही होती है पाद विश्वाभूतानी त्रिपादी स्वयं प्रभव श्रुतिहि पंचदशी परमात्मा का एक पाद समस्त भूतों को व्याप्त किए हुए हैं और उसके तीन पादों से वह नृत्य मुक्त एवं स्वयं प्रकाश स्वरूप में अवस्थित है इस प्रकार श्रुति ने माया को ब्रह्म के एक अंश मात्र में बताया है अर्थात ब्रह्म की सृष्टि शक्ति उसका अंश मात्र है सभूमि सर्वतो वृत्वा त्यतिष्ठ दशांगुल विकारावर्ति चात्रास्ती श्रुतिश्रुत्र कृतोच पंचदशी पूर्वोक्त ईश्वरीय शक्ति माया ईश्वर में सर्वव्यापी नहीं है इस विषय में श्रुति और शारीरिक सूत्र का प्रमाण दिया जा रहा है यथा परमेश्वर इस भूमि को अपने कुछ अंश से व्याप्त करके अतिरिक्त बचे हुए दशांगुल अंश से मानो नित्य शुद्ध बुद्ध रूप से अवस्थित है से निरंशेप्यंश्य कृष्णेश तोत्तरम ब्रूते श्रुतिश्रोत्री हित शरी पंचदशी परमेश्वर अंश रहित है अतः उसके स्वरूप में अंश होना असंभव है अतः उसके स्वरूप का कुछ अंश विकारवान और कुछ अंश अविकारी अथवा अनावृत है ऐसा कैसे युक्ति संगत हो सकता है इस बात को सिद्धांत के रूप में यह कहा गया है निरंश निर्विकार परमात्मा में अंश का आरोप कर परमहितकारी श्रुति प्रश्नकारी शिष्यों की भाषा में ही उपदेश प्रदान करती है वस्तुतः निरंश परमेश्वर में अंश संभव नहीं है श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी इसी प्रकार कहा था अथवा बहुन तेन किम क्या तेन तवाजुन विष्टभ्यादम कृष्ण एकांश निश्चितो जगत गीता हे धनंजय इन बहुत सी नाना विभिन्न विभूतियों को जानने से तुम्हारा क्या लाभ इतना ही जानो कि मैं ही अपने एक अंश से इस समग्र जगत को व्याप्त करके अवस्थित हूँ अतएव केवल आसानी से समझने के लिए कहा जाता है कि प्रथमोक्त तीन पाद अनावृत ब्रह्म असंग ब्रह्म चैतन्य तुरीय ब्रह्म चैतन्य आधार चैतन्य निरुपाधित निष्क्रिय निर्गुण इत्यादि हैं बचा हुआ एक ईश्वर सर्वेश्वर सगुण विराट हिरण्य वैश्वानर इत्यादि है तथा सभी चारों पाद पूर्ण ब्रह्म परब्रह्म परमेश्वर आदि नामों द्वारा कहा गया है वस्तुतः ऐसा नहीं है कि उपरयुक्त तीन पाद एक अलग ब्रह्म है तथा एक पाद एक अन्य ब्रह्म है